बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुओं के अमृत प्रवचन एस धम्मो सन प्रवचन नंबर 117 सौ भाग तीन समाधि की ज्योति दूसरा दृश्य भगवान के मिगार मातु प्रसाद में विहार करते समय एक दिन आनंद स्थिविर ने भगवान को प्रणाम करके कहा बनते आज मैं यह जानकर धन्य हुआ हूं कि सब प्रकाशों में आपका प्रकाश ही बस प्रकाश है और प्रकाश तो नाम मात्र को ही प्रकाश कहे जाते आपके प्रकाश के समक्ष वे सब अंधेरे जैसे मालूम हो रहे हैं बनते मैं आज ही आपको और आपकी अलौकिक ज्योतिर्मयिता को देख पाया हूं दर्शन कर पाया और अब मैं कह सकता हूं कि मैं अंधा नहीं हूं सास्ता ने यह सुन आनंद की आंखों में देर तक झांका और और और आलोक उसके ऊपर फेंका आनंद डूबने लगा होगा उस प्रसाद में उस प्रकाश में उस प्रशांति में और फिर उन्होंने कहा हां आनंद ऐसा ही है लेकिन इसमें मेरा कुछ भी नहीं मैं तो हूं ही नहीं इसीलिए प्रकाश यह बुद्धत्व का प्रकाश है मेरा नहीं यह समाधि की ज्योति है मेरी नहीं मैं मिटा तभी यह ज्योति प्रकट हुई है मेरी राख पर यह ज्योति प्रकट हुई है तब यह सूत्र उन्होंने आनंद को कहा दिवा तपती आदित्यो रतिम आभा चंदिमा सन्नद्धो खत्तियो तपति झाई तपति ब्राह्मणों अथ सब्य महो रातिम बुद्धो तपति तेजसा दिन में केवल सूरज तपता है दिन में केवल सूरज प्रकाश देता रात में चंद्रमा तपता है रात में चंद्रमा प्रकाश देता था अलंकृत होने पर राजा तपता है जब खूब स्वर्ण सिंहासनों पर राजा बैठता बहुमूल वस्त्रों को पहनकर हीरे जवारातों के आभूषणों हीरे जवाहरातों का ताज पहनता तब राजा प्रकाशित होता है ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है और जब ध्यान की पहली झलकानी शुरू होती तो एक ज्योति आनी शुरू होती ब्राह्मण से ध्यानी से और बुद्ध दिन रात तपते हैं अकारण तपते बिन बाती बिन तेल फर्क समझना सूरज की सीमा है दिन में तपता है चांद की सीमा है रात तपता है फिर सूरज एक दिन बुझ जाएगा और चांद के पास तो अपनी कोई रोशनी नहीं है। उधार है। वो सूरज की रोशनी लेकर तपता है जिस दिन सूरज बुझ जाएगा उसी दिन चांद भी बुझ जाएगा चांद तो दर्पण जैसा है वो तो सिर्फ सूरज की रोशनी को प्रतिफलित करता है सूरज गया तो चांद गया सूरज की सीमा है हालांकि सीमा बहुत बड़ी करोड़ों करोड़ों वर्ष से तप रहा है लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं एक दिन बुझेगा क्योंकि ये बिन बाती बिन तेल नहीं है इसका ईंधन समाप्त हो रहा है रोज रोज समाप्त हो रहा है बड़ा ईंधन है इसके पास लेकिन रोज सूरज ठंडा होता जा रहा उसकी गर्मी कम होती जा रही गर्मी फीकती जा रही खर्च होती जा रही एक दिन सूरज चुक जाएगा यह प्रकाश सीमित है तुम्हारे घर में जला हुआ दिया तो सीमित है ही क्या है उसकी सीमा उसका तेल रात भर जलेगा तेल चुक जाएगा बाती भी जल जाएगी फिर फिर दिया पड़ा रह जाएगा ऐसे ही सूरज भी जलेगा करोड़ों करोड़ों वर्षों तक लेकिन उसकी सीमा है और चांद में तो प्रतिफलन है केवल अलंकृत होने पर राजा तपता राजा की जो प्रतिष्ठा होती प्रकाश होता वो अपना नहीं होता उधार होता देखते तुम एक आदमी जब गद्दी पे बैठता है तो दिखाई पड़ता सारी दुनिया को नहीं तो उसका पता ही नहीं चलता किसी को कोई आदमी मिनिस्टर हो गया तब तुम्हें पता चलता है अगर आप भी दुनिया में थे फिर वो एकदम दिखाई पड़ने लगता।, लगता है सब अखबारों में दिखाई पड़ने लगता है प्रथम पृष्ठ पर दिखाई पड़ने लगता है सब तरफ सोरगुल होने लगता है फिर एक दिन पद चला गया फिर वो कहां खो जाता पता ही नहीं चलता फिर तुम उसे खोजने निकलो तो पता ना चले ये उधार है ये प्रतिष्ठा उधार ये ज्योति अपनी नहीं है ये अपनी नहीं ये पद की है अगर तुम्हें राजा मिल जाए साधारण वस्त्रों में तुम पहचान ना सकोगे तभी पहचानोगे जब वो अपने मुकुट को बांध के और अपने सिंहासन पर बैठेगा तब पहचानोगे नहीं तो नहीं पहचान सकोगे राजा में कुछ और होते नहीं तुम्हारे जैसे आदमी इस बात को प्रतिष्ठित करने के लिए ही तो इतने हीरे जवारा की जरूरत पड़ती जब नेपोलियन हार गया और उसके महलों की छानबीन की गई तो बड़ी चकित हुए लोग उसने जो सिंहासन बनवाया था वो इस ढंग से बनवाया था उसमें एक यंत्र लगाया हुआ था पीछे कि जब वो सिंहासन पर बैठता तो सिंहासन अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठ जाता चमत्कृत जा हो जाते थे लोग कि सिंहासन अपने आप ऊपर उठ रहा है वो ये दिखाने के लिए उसने लगवाया था कि सिंहासन की वजह से मैं प्रतिष्ठित नहीं मेरी वजह से सिंहासन प्रतिष्ठित देखो मेरे बैठते पीछे इंजाम था जैसे वो बैठता आदमी वहां बटन दबाते मशीन काम करती ऊपर उठ जाता वो दुनिया में अकेला सिंहासन था लोग सोचते थे चमत्कार है इसलिए तो लोग राजा को सदा भगवान का अवतार मानते रहे वो भगवान का प्रतिनिधि है पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है वह आदमियों तक का प्रतिनिधि नहीं भगवान का तो प्रतिनिधि क्या होगा उसके पास अपना कुछ नहीं सबुधार है उसकी तलवार में उसकी ज्योति है उसके सैनिकों में उसकी ज्योति है उसके धन में उसकी ज्योति है हीरे जवारातों में ज्योति है उसकी ज्योति अपनी नहीं है राजनीति उधार ज्योति है इसलिए बुद्ध कहते हैं अलंकृत होने पर राजा तपता है जब नेपोलियन को बंद कर दिया गया सेंट हेलोना के दीप में तो वो सुबह घूमने निकला अपने डॉक्टर के साथ पहले ही दिन अब तो कैदी है सम्राट नहीं रहा हार गया सब एक घास वाली औरत जिस पगडंडी पे वो घूमने गया घास का गट्ठर लिए आ रही नेपोलियन का साथी जो डॉक्टर है जो उसके पास रखा गया है उसकी सेवा इत्यादि के लिए वो चिल्ला के कहता है घसी रास्ता छोड़ उसकी बात सुनता है नेपोलियन और उसे याद आता है कि अब तो मैं एक कैदी दी हूं वो हाथ पकड़ लेता डॉक्टर का पगडंडी से नीचे उतर जाता डॉक्टर कहता क्यों वो कहता है वो जमाना गया जब मैं कहता पहाड़ों से कि हट जाओ मैं आता हूं तो पहाड़ हट जाते अब घसीन भी नहीं हटेगी हम को हट जाना चाहिए वो दिन गए नेपोलियन जैसा शक्तिशाली आदमी भी एकदम नपुंसक हो जाता है पद गया कि सब गया धन गया कि सब गया तो बुद्ध कहते हैं राजा भी तपता है लेकिन अलंकृत होने से ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है राजा से बेहतर ब्राह्मण है, उसके भीतर की संपदा प्रकट होनी शुरू ही ध्यान उमगा लेकिन ध्यान ऐसा है कभी होगा कभी चूक जाएगा ब्राह्मण ध्यानी कभी कभी बिजली जैसे कौंधे ऐसी दशा है बिजली कौन जाती सब तरफ रोशनी हो जाती फिर बिजली चली गई तो सब तरफ अंधेरा हो जाता है ध्यान का अर्थ है समाधि की कौंध और जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि अब समाधि की तरह निश्चिंत हो गया ठहर गया अब जाता नहीं आता नहीं जब रोशनी स्थिर हो गई तो बुद्धत्व बुद्धत्व ब्राह्मण की पराकाष्ठा है ध्यान है झलक समाधि है उपलब्धि ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है बुद्ध रात दिन अपने तेज से तपते और बुद्ध अथ सब् महोरतिम बुद्धो तपति तेजसा, उन पर कोई सीमा नहीं है ना तो ऐसी सीमा है जैसी चांदारों पर न ऐसी सीमा है जैसे अलंकृत राजा पर न ऐसी सीमा है जैसे ध्यानी ब्राह्मण पर उनकी सब सीमाएं समाप्त हो गई वे प्रकाशमय हो गए वे प्रकाश ही हो गए वे तो मिट गए हैं प्रकाश ही रह गया है, यही दिशा होनी चाहिए यही खोज होनी चाहिए ऐसी ज्योति तुम्हारे भीतर प्रकट हो जो दिन रात चले जीवन में जले मृत्यु में चले देह में जले जब देह से मुक्त हो जाओ तो भी चले और ऐसी ज्योति जो ईंधन पर निर्भर ना हो किसी तरह के ईंधन पर निर्भर ना हो जो निर्भर ही ना हो ऐसी ज्योति जिसको संतों ने कहा बिन बाती बिन तेल आज इतना